भाषार्थ, जल की वृष्टि करने वाले अनेकों से स्तुत्य अग्नि तथा सोम की मैं अन्न प्राप्त करने के लिए स्तुति करता हूं, जो देव यज्ञ में रित्तिजों से इच्छा पूरी करने वाले कहकर पूजित होते हैं, वे देव हमें तीन मंजिल वाला घर दें, भाषार्थ, कर्तव्य पालन में सदैव तत्पर, बलवान, यज्ञ को पू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 वाले उस यज्ञ को शरीर में अलंकृत किया हवि को ग्रहण किया भाषार्थ दुलोक के धारण करता सत्य एवं तेज से विख्यात और सुंदर आयुधों से संपन्न रिभु बड़े शब्द करने वाले वायु तथा परजन्य अप देवता और औषधि वनस्पति हमारी स्तुतियों को वृद्धिकत करें धनदाता भाग तथा अग्नि वायु सूर्य मेरे आह्वान को सुनकर यज्ञ में पधारें भाषात् उद्गोसे परिपूर्ण समुद्र महानद अंतरिक्ष मध्यम लोक अज एक पात सागर गर्जनश देव मेरे स्तोत्र स्रवन करें तथा प्राग्य सभी देव मेरी इस्तुति को सुनें भाषार्थ हे देवों मन के वंशज हम तुम्हारे लिए यज्ञों को रक्षा के लिए समर्पित करें हमारे यज्ञ जो कल्याण तत् तथा प्राचीन काल से प्रचलित हैं उन्हें तुम अच्छी तरह संपन्न करो हे आदित्यों रुद्रपुत्र मरुतूं श्रेष्ठ दान करने वाले वसु इन उच्चारित स्तोत्रों से तुम प्रसन्न हो भाषार्थ प्रमुख अग्रभाग में स्थापित मैं हवि से सेवा करता हूँ यज्ञ के श्रेष्ठ कल्याण पद मार्ग का मैं अनुगमन करता हूँ अनंतर हमारे पास रहने वाले क्षेत्रपति तथा अमर अप्रमादी सर्व देवों से धन की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ पूर्व ऋषियों की भाति ही देवों की स्तुति वशिष्ठ वंशजों ने पिता की भांति ही सुख कल्याण के लिए स्तुति पू तुम अपने प्रिय मित्र बंधुओं की भांति आकर संतुष्ट होकर हमारा इच्छित जानकर हमें गौ आदि धन प्रदान करो। भाषार्थ वशिष्ट कुल में उत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की, जो देव सभी भूनों में लोकों में अपने तेज से श्रेष्ठ हैं।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 मेश्वर बृहस्पति को अयास नामक उनके पौत्र ने स्तोत्र से स्तवित किया भाशार्थ परम सत्य युट्थ स्तोत्रों का गान करने वाले सरल भाव से ध्यान करने वाले तेजस्वी बलशाली अग्नि के पुत्रों की भांति रक्षक वीर अंगिरस ज्ञानी यज्ञ के धारण करता प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी पद को रूप को ग्रहण करके पहले से ही देवों के स्तोत्रों का मनन चिंतन करते हैं भाषार्थ हंसों के सदृश मधुर कहने वाले मित्र तथा बहुत कोलाहल करने वाले देवों के साथ पत्थरों को तोड़ता हुआ तथा जोर से चिल्लाता हुआ बृहस्पति गायों को हरण करता है और वह ददान देवों की श्रेष्ठ स्तुति तथा ऊंचे स्वर से गान करने लगा भाशार्थ नीचे अंधकार युक्त स्थान गुहा में रखी गई गायें दो द्वारों द्वारा बाहर निकाली गईं तथा ऊपर रखी गायें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 भाषार्थ इंद्र बिहस्पति गायों की रक्षा करने वाले बल को हिंसा की साधन की भांति तीव्र शब्द से चिन्न भिन्न कर डाला मरुतु के आस्त्रे की कामना करने वाले उसने पड़ी को बल के अनुचर को रुलाया नष्ट किया तथा उस असुर ने हरण की गायों को ग्रहण किया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 गोपति को गोपति बनाने की कामना करने लगे। ब्रह्मपति ने दुष्टों से गायों की रक्षा करने के लिए एकत्र हुए स्वयं अपने आप युक्त मरुतों की मदद से गायों को मुक्त किया। भाषार्थ अंतरिक्ष में सिंह की भांति बार-बार गर्जना करने वाले कामों के वर्षक तथा जैशिल उस विहस्पति को उत्साहित करने वाले हम मरुत शूर वीरों द्वारा कर्मी योग्य युद्ध में कल्याण मई स्तुतियों से उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थ जिस समय वह विहस्पति अनेक प्रकार के गोरूप अन्न ग्रहण करता है और आकाश में ऊपर चढ़ता है वा उत्तम लोकों में विराजता ह करते हैं उसकी महिमा का गान करते हैं तथा अनेक दिशाओं में रहकर तेजस्विता से उसको उत्कर्ष करते हैं भाशार्थ हे विहासपत प्रवृत्त देवों अन्न प्राप्त के लिए की हुई हमारी याचना इस्तुत को सफल करो तथा तुम अपने आगंतुक से मुझ भक्त की रक्षा करो अनंतर हमारी समस्त आपत्तियाँ नष्ट हो हे संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने वाले, हे द्वावा पृथ्वी, हमारी यह याचना तुम सुनो, भाषार्थ समर्थ ब्रिहस्पति महान जल से भरे बादल के शिर को विशेष रूप से काट दिया, जल को रोकने वाले शत्त को मार डाला, गंगा आदि सात नदियों को सागर में मिला दिया। हे द्यावा पृथ्वी, तुम देवों के साथ आकर हमारी रक्षा करो। अस्त-शस्तम-सुक्तम, भाषार्थ, जल-सेचक एवं धान्य-छप्त्रस पक्षियों से रक्षा करने वाले कृषक जैसे शब्द करते हैं, जैसे बादलों का गर्जन बार-बार होता है। जैसे पर्वत से झरने वाले झरने वा मेघ से गिरने वाली जलधाराएं शब्द करती हैं उसी प्रकार स्तोता लोग ब्रह्मपति की सदैव स्तुति करते हैं भाषार्थ अंगिरा के पुत्र ब्रह्मपति ने स्वतेज से व्याप्त करके भगदेव की भांति स्तोता को गायुं को प्रदान किया जैसे मित्र संसार में स्त्री पुरुष का मिलन करा देता ह� वेग से चलाता है उसी प्रकार तेरी कृपा के किरण प्रदान कर भाषार्थ कल्याण में दुग्ध देने वाली सदैव गमनशील इच्छनीय स्प्रिहरी श्रेष्ठ वर्षा वाली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 उसी प्रकार विशाल पहाड़ से गायों का उद्धार किया तथा भूमि की ऊपर की आवरण प्रस्त को जैसे वादन व्रस्त के समय भूमि को विदेन करते हैं वैसे ही उनको खुरों से विदेन किया भाषार्थ जैसे सूर्य अंतरिक्ष से प्रकाश से अंधकार को दूर करता है तथा जैसे वायु जल के पृष्ठ पर से सेवार को दूर करता है तथा जैसे वायु बादल को दूर करता है बृहस्पति ने वैसे ही विचार करके बल के आवरण से गायों को बाहर निकाला